पत्रावली एक सौ सो सोलह श्री लॉन्न लैंसवर्ग एक को लिखित होटल वेल्यवे बोस्टन तेरह सितंबर अठारह सौ तिरानबे प्रिय लॉन्न तुम कुछ बुरा न मानना पर गुरु होने के नाते तुम्हें उपदेश देने का मुझे अधिकार है और इसलिए मैं यह साधिकार कहना चाहता हूँ कि तुम अपने लिए कुछ वस्त्रादि अवश्य खरीदना क्योंकि उपयुक्त वस्त्रों के बिना इस देश में कोई भी कार्य करना तुम्हारे लिए कठिन होगा एक बार काम शुरू हो जाने पर फिर तुम अपने इच्छानुसार वस्त्र धारण कर सकते हो तब कोई भी किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेगा मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है हिंदू कानून के अनुसार शिष्य ही गुरु का उत्तराधिकारी होता है यदि संन्यास ग्रहण करने से पूर्व उसका कोई पुत्र भी हो तो भी वह उत्तराधिकारी नहीं हो सकता इस तरह तुम देख सकते हो कि यह नाता पक्का आध्यात्मिक नाता है या कि लोगों की तरह शिक्षक बनने का पेशा नहीं है तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना तथा आशीर्वाद सही तुम्हारा विवेकानंद 117 कुमारी मेरी हेल को लिखित बेकन स्ट्रीट बोस्टन हॉस्टल बेल हुए तेरह सितंबर अठारह सौ चौरानवे परि बहन तुम्हारा कृपा पत्र मेरे पास आज प्रायः काल प्रायः का, प्रातः काल पहुँचा मैं इस होटल में लगभग एक सप्ताह से हूँ मैं बोस्टन में अभी कुछ समय और रहूँगा मेरे पास पहले ही से बहुत से छोंगे हैं वस्तुतः इतने ज़्यादा कि मैं उन्हें आसानी के साथ नहीं ले जा पाता जब मैं एनिसक्वाम में गया था तो मैं वह काला सूट धारण किए हुए था जिसकी तुम बहुत प्रशंसा करती हो मैं नहीं समझता कि वह किसी प्रकार क्षतिग्रस्त हो सकता है ब्रह्म में मेरे गंभीर ध्यान के साथ वह भी ओत रहा है मुझे प्रसन्नता है कि तुमने ग्रीष्म इतनी अच्छी तरह व्यतीत किया जहाँ तक मेरा संबंध है अवारा गर्दी कर रहा हूँ गत दिवस ऐबे ह्यू का तिब्बत के अबारा लामाओं के वर्णन हमारे बंधुत्व की एक सही तस्वीर पढ़ने में मुझे बड़ा आनंद आया उनका कथन है कि वे बड़े विचित्र लोग हैं जब अच्छी होगी अच्छी इच्छा होगी वे आ जाएंगे हर एक की मेज़ पर बैठ जाते हैं निमंत्रण हो अथवा नहीं जहाँ चाहेंगे रहेंगे और जहाँ चाहेंगे चले जाएंगे। एक भी पहाड़ ऐसा नहीं है जिस पर वे न चढ़े हों एक भी ऐसी नदी नहीं है जिसे उन्होंने पार न किया हो एक भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसे वे न जानते हों एक भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें वे वार्ता न करते हों उनका विचार है कि ईश्वर ने उनमें उस शक्ति का जिससे वह शाश्वत रूप से परिक्रमा करते रहते हैं कुछ अंश अवश्य रख दिया है आज यह आवारा लामा लिखते ही जाने की इच्छा से अभिभूत था अतएव जाकर एक दुकान से लिखने का सब प्रकार का सामान तथा एक सुंदर पत्राधार जो कब्जे से बंद होता है और उसमें एक छोटी सी लकड़ी की दावा भी है ले आया अभी तक तो अच्छे लक्षण हैं आशा है कि ऐसा ही रहेगा गत माल भारत में से मुझे काफ़ी पत्र प्राप्त हुए और मुझे अपने देशवासियों से बड़ी प्रसन्नता होती है जब वे मेरे कार्य की उदारतापूर्वक सराहना करते हैं उनके लिए इतना पर्याप्त है और कुछ अधिक नहीं लिख सकूंगा। प्रोफेसर राइट इनकी धर्मपत्नी और बच्चे सदैव की भांति ही कृपालु हैं शब्द उनके प्रति मेरी कृतज्ञता नहीं व्यक्त कर सकते बुरी तरह सर्दी होने के सिवाय अभी तक मुझे कोई शिकायत नहीं है मैं समझता हूँ कि वह व्यक्ति अब चला गया होगा इस बार अनिद्रा रोग के सिलसिले में मैंने ईसाई विज्ञान की आजमाइश की और देखा कि वह इच्छा काम करता है तुम्हारे लिए समस्त कुशल मंगल की कामना करते हुए तुम्हारा सदैव स्नेही भाई विवेकानंद पुनश्च कृपया माँ को बता दो कि मुझे अब कोई कोर्ट की आवश्यकता नहीं है विवेकानंद श्रीमती ओली बुल को लिखित होटल बेल हुए बेकन स्ट्रीट बोस्टन 19 सितंबर अठारह सौ माँ सारा मैं आपको बिल्कुल नहीं भूला हूँ क्या आपको यह विश्वास है कि मैं इतना कृतज्ञ बन सकता हूँ आपने मुझे अपना पता लिखा फिर भी लेंस द्वारा कुमारी फ़िलिप्स के भेजे हुए समाचारों से आपका समाचार भी मिलता रहा मद्रास से मुझे जो अभिनंदन पत्र भेजा गया है शायद उसे आपने देखा होगा आपको भेजने के लिए उसकी कुछ प्रक्रिया लैंडस के पास भेज रहा हूँ हिंदू संतान अपनी माता को कभी कर्ज नहीं देती है लेकिन अपनी संतान पर माता का सर्वाधिकार होता है और उसी प्रकार माता पर संतान का भी सर्वाधिकार होता है मेरे उन तुक्ष कुछ डालरों को लौटा देने की बात से मैं आपसे अत्यंत रुष्ट हूँ हकीकत यह है कि आपका ऋण मैं कभी भी नहीं चुका सकता इस समय मैं बोस्टन के कुछ स्थानों में भाषण दे रहा हूँ अब मैं एक ऐसे स्थान की खोज में हूँ जहाँ बैठ अपने विचारों को लिपिबद्ध कर सकूँ पर्याप्त भाषण हो चुके अब मैं कुछ लिखना चाहता हूँ मैं समझता हूं कि इस कार्य के लिए मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा श्रीमती गर्नसी ने मेरे साथ अत्यंत सहृदयतापूर्ण व्यवहार किया है तथा मेरी सहायता करने के लिए वे सदा इच्छुक हैं मैं सोच रहा हूं कि उनके यहां जाकर मैं इस कार्य को करूं। आपका चिर स्नेहापद विवेकानंद पुनश्च कृपया यह लिखने का कष्ट करें कि गरनसी दंपति शहर में वापस आ गया है या अभी तक फिजिकल में ही है विवेकानंद